गुरु कृपा जन पायु मेरे भाई गुरु कृपा जन पायु मेरे भाई राम बिना कछू ना देखत नही गुरु कृपा जन पायु मेरे भाई राम बिना कच्छू देखत नही राम बिना कच्छू देखत नही रा बार रा छू देखत नगत रा में देखो राज राम सपने में देखो राज राम सपने में देखो राज गुरु कृपा जन कछु देखत कहत कबीरा अनुभवनिका कहत कबीरा कहत कबीरा कहत कबीरा अनुभव निका कहत कबीरा अनुभवनिका कहत कबीरा कहत कबीरा कहत कबीरा कबीरा अनुभवनी नही राम बिना कछु देखत नही राम बिना कछु देखत श्रद्धे स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज और मेरे बंधु सन्यासी तथा रामकृष्ण भक्त परिवार के देवी और सज्जनों आपसे दो बातें करने की अमूल्य संधि मुझे आज मिल रही है इसलिए मैं दिल्ली रामकृष्ण मिशन तथा सेक्रेटरी स्वामी जी परम पुज सत्य स्वामी जी शांतात्मरण महाराज इनको धन्यवाद देता हूं स्वामी जी ने तो कहा ही है और मुझे हिंदी भाषा में बोलने का अभ्यास तो नहीं है इसलिए मुझे पहले बहुत चिंता लग रही थी किंतु बाद में मैंने विचार किया कि अरे मुझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं तो बोलने वाला हूं सुनने वाले जो है चिंता तो उनको करनी चाहिए मेरे को मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है तो ये सोचने के बाद में जो थोड़ा बहुत धैर्य आ गया है उस धैर्य को लेकर मैं जो चार बातें आपके सामने रखने की चेष्टा करता हूं आज का विषय है साधक और आध्यात्मिक जीवन हम लोग जब भी सोचते हैं साधक और आध्यात्मिक जीवन हमारे मन में प्रश्न आता है कि सामान्य मनुष्य जीवन तथा सामान्य मनुष्य ये क्या होता है क्या आप साधक और आध्यात्मिक जीवन ये जब भी बोल रहे हैं तो सामान्य मनुष्य और सामान्य जीवन ये क्या होता है तत्वतः एक वाक्य में कहना है तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य मनुष्य का बोध माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस माने भोक्ता, भोग्य और भोक्ता भोग्य बोध यही सामान्य मनुष्य का जीवन रहता है और यही सामान्य मनुष्य का बोध रहता है मैं भोक्ता, मैं सत्य हूं ये भोग विषय मेरे सामने है वो सत्य है और ये जो भोक्ता और भोग का जो रिलेशन है जो संबंध है उसकी सत्यता ये तीन चीजें त्रिपुटी बोलते हैं इसको ये सामान्य जीव के अंदर हर समय रहता है और इसी को लेके वो जन्मता है इसी को लेके जीता है और इसी को लेके मरता है देखिए सक्सेसफुल हम लोग आजकल बहुत हाउ टू बिकम सक्सेसफुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाहर बहुत इसका ग्लैमरस वर्ड्स में बताते हैं हर समय चर्चा होती है इसकी ये सक्सेसफुल मनुष्य क्या होता है इसकी कीमत इस दृष्टि से देखें तो क्या है मां बाबा मां पिता बच्चे को अच्छी तरह से बहुत केयर केयरफुली उसको शिक्षा देते हैं अच्छी तरह से उसको सब फैसिलिटी देते ताकि वो अच्छी शिक्षा पाए वेल एजुकेटेड होने के बाद में उसको अच्छी नौकरी मिले या अच्छा व्यवसाय उसका शुरू हो जाए और बस उसके पास बहुत पैसा आ जाए और फिर पैसा आएगा फिर वो पैसे से वो गाड़ी बंगला सब लेगा फैमिली उसकी ठीक सुंदर अच्छी फैमिली रहेगी तो माँ बाप उस बच्चे को देख के खुद को धन्य समझते हैं कि मैंने एक सक्सेसफुल आदमी को बनाया है जंगल में एक बाघन एक बाघ के अपने बच्चे को खिलाती है पिलाती है उसको बहुत खा-खा खिला पिलाकर सुदृढ़ बनाती है फिर तरह तरह की शिक्षा देकर उसको शिकार कैसी करनी है जानवर की अपना खाना कैसे जुटाना है ये सिखाती है और इस तरह से उसको अच्छा खासा बाघ बनाती है उस वो ठीक ठीक अपना खाना कैसे जुटाना है और अच्छे से अच्छे टेस्टी जानवर कैसे हम पकड़ना है और कैसे उसको अपने पेट में डालना है ये सीख जाता है तथा अपने से बलिष्ठ ऐसे ऐसे जानवरों से अपनी जान कैसे बचाना है और किस तरह से जीना है और इस तरह से ज्यादा से ज्यादा काल तक किस तरह से अपनी दिनचर्या चलाना है ये वो बाघन उस बच्चे को अपने बच्चे को सिखाती है वो खासा भाग बन जाता है अभी सोचिए कि यह सक्सेसफुल यंग मैन और ये बाग का बच्चा क्या फर्क है इसमें जिसका बहुत नाम होता है कि सक्सेसफुल सक्सेसफुल क्या है वो सक्सेस जंगल का जानवर और ये सक्सेसफुल मैन इसमें क्या फर्क रहा मनुष्य जाति इसके लिए निर्माण हुई है अगर यही सब करना है तो ये तो मनुष्य तर जो जानवर के योनि तक है पशु पंखी कीटक ये सब इसमें तो ये हो ही रहा है मनुष्य का जन्म मनुष्य की जाति बनाने का भगवान का उद्देश्य क्या होगा हम सोचते हैं देखिए है कि ये सक्सेसफुल मैन है वो सुखी रहता है हम अपना जीवन देखें बचपन में एक छोटा सा कहीं बॉल बैट कहीं छोटे से छोटे मार्बल लेके ऐसा लगता है कि अरे वो पर्टिकुलर वो जो खिलौना है वो मेरे हाथ में आ जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊं वो खिलौना जैसे हाथ में आता है उसी क्षण में खिलौना हाथ में आ गया लेकिन उसमें जो सुख हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सुख वहां उस खिलौने से कहा झट से बाहर निकल जाता है और जाके और कोई दूसरी चीज में जाके उसके सर पे बैठ के हमको बुलाता है और हम उसके पीछे दौड़ते हैं और तभी लगता है कि ये चीज मुझे मिलने से मैं सुखी हो जाऊं इस बार तो पूरी पूरी मुझे तसल्ली है कि यह मिलने से सुखी हो जाऊंगा वो चीज नहीं मिली तो दुखी दुख है और मिल गई तो जिस क्षण में हाथ में वो चीज आई उसी क्षण में हमको पता चल जाता है हम एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन हमको पता चल जाता है कि वो चीज है चीज हाथ में आई है लेकिन वो सुख जो हम हम चाह रहे थे हम सोच रहे थे कि ये चीज मिलने से हम पूरे पूरे सुखी हो जाएंगे और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए वो बच्चा बोलता है माँ बाबा को अरे तुमको कल तो खिलौना लेके जाए नहीं ये ये मेरे को चाहिए ये दिने से मैं फिर से नहीं मांगूंगा कभी भी बोलता है बच्चा वो बच्चा बेचारा बच्चा है इसलिए बोलता है हम लोग बोलते ही नहीं लेकिन हम हम लोग यही करते हैं जीवन में कि ये मिलने से हम सुखी हो जाएंगे और ऐसे जीव सामान्य जीव भागते रहता है सुख के पीछे सुख के आभास के पीछे सुख नहीं मिलता है क्योंकि जो सत्य नहीं है उससे आपकी सुख की प्यास बुझेगी कैसे एक आदमी जिसको सो रहा है और सो, सोया है और उसमें उसको बहुत प्यास लगी है रियली उसको प्यास लगी है लेकिन सोया है वो तो वो प्यास के कारण उसको सपना आ रहा है और सपने में वो देख रहा है कोई बड़ी नदी बह रही है और वो पानी पीते जा रहा है नदी का जो जैसे नदी के पानी आ रहा है वो पूरा पूरा पी रहा है और फिर भी उसकी प्यास बुझी नहीं बुझेगी नहीं बुझेगी क्योंकि वो जिसको अपनी रियल प्यास बुझाने का तरीका जो अपनाया है उसने वो अनरियल है जिस सुख के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं कि वो सुख हमको चाहिए वो एक्चुअल सुख है ही नहीं वो आभास है सुख की छाया है और यही है सामान्य मनुष्य का जीवन और यही है सामान्य मनुष्य जो खुद का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को सत्य समझता है सत्य है देखिए एक आदमी के बचपन से लेके समझो अभी वो आदमी बुढ़ा है सत्तर पचहत्तर वर्ष का बचपन से लेके ऐसे फोटोग्राफ उसकी एक, एक एक फोटोग्राफ निकाल कर रख दीजिए बचपन का छह महीने का लड़का है उसका फोटो दिखाइए बोलिए ये, ये कौन है तो बुढा बोलेगा ये मैं हूं स्कूल में ये कौन है ये मैं हूं कॉलेज का ये मैं, आप है ऐसे करते करते ये मैं हूं मैं हूं कर, करते हुए बोलते जाएगा आप पूछेंगे कि ये स्कूल का लड़का ये कॉलेज का लड़का ये ऑफिस में काम करने वाला लड़का और ये अब भी अस्सी साल का बूढ़ा इसमें क्या कौन सी साम्यता है इसमें कि आप बोल रहे कि यह मैं हूं मैं हूं मैं हूं सोचिए आप कि इस एक पिक्चर का दूसरे पिक्चर से कोई संबंध नहीं है शरीर तो बदल ही गया है मन उसका बदल गया है भाव भावना सब बदल गई है बुद्धि बदल गई है ऐसी कंडीशन में वो बोल रहे हैं ये मैं ये मैं हूं हा मुझे मालूम है मैं स्कूल में था मुझे मालूम है ये ये ये ये पर्टिकुलर ये स्पॉट पर मैं मेरे दोस्त के साथ खड़ा था ये कैसे हो सकता है कि ये पूरी पूरी चेंजेस दिख रही है और फिर भी वो बोल रहा है मैं इसका मतलब एक है कि ये सब चेंजेस हो रहे हैं उस चेंज के पीछे एक अनचेंजेबल कोई है और वो ये सब बाहर की चेंजेस देख रहा है जब सामान्य आदमी सच्चे सच्चे मनुष्य बन के देखता है और जीवन की परीक्षा करता है कि ये ये चीज मेरे को इतने सालों तक सुख नहीं देते प, दे, दे पाई तो यह आप आज कैसे देखे एक रसगुल्ला में 50 साठ बरस खाते आया हूं और उसने मेरी प्यास बुझाई नहीं है उसके प्रति जो मेरी भूख है वो वासना है वो बुझाई नहीं है तो आज मेरे प्लेट में जो रसगुल्ला है वो मेरी प्यास बुझाएगा पॉसिबल ही नहीं है यही हो, होना चाहिए जब आदमी ये सोचता है तब वो सामान्य मनुष्य से साधक बनता है और वो साधक यही आध्यात्मिक साधक यही एक्चुअली मनुष्य है ठाकुर बोलते हैं मनहोश कि जिसका मन होश में है एक जानवर है एक गैया आती है सामने हम लोग कोई घास घास हाथ में पकड़ के उसके सामने करते हैं उसको सामने दिखाते हैं उसको और वो घास खाने के लिए आती है हम लोग घास छिपा कर डंडा निकालते हैं तो गैया दूर भागती है फिर वो डंडा छिपा कर आप घास दिखाइए तो गैया सामने फिर से आ जाती है हम लोग बोलते जानवर है अधिक आदमी विचार करता है कि मेरा जीवन इससे क्या दूर है मैं इससे कहां भिन्न हूं हर समय हर क्षण ये सुख का आभास लेके चीजें मेरे सामने आती है मैं उसके पीछे भागता हूं जी जान से भागता हूं दूसरों की जानें लेके वो चीज पाने की इच्छा रखता हूं और आज तक मेरा अनुभव क्या है कि उससे मुझे कुछ भी खरा खरा आनंद सच्चा सुख कभी नहीं मिला है लेकिन फिर भी सुख के पीछे दौड़ने की वासना वैसी ही वैसी हरी के हरी रही है तो हम क्या अलग हैं उस गैया से जब ये आदमी सोचने लगता है तब वो सामान्य मनुष्य से साधक बनने के मार्ग पे लगता है हमारे थ प्रेसिडेंट संघ गुरु स्वामी माधुआनंद जी महाराज इनका इनके, इनके आयुष लाइफ का एक क्षण लाइफ का एक किस्सा बताते हैं कि वो कॉलेज की कोई डिग्री हासिल करने के बाद में ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ में घूम रहे थे मन में विचार चल रहे थे कि इस जीवन में क्या करें ठीक ठीक सुख पाने का मार्ग कौन सा है ऐसे बैठे थे तो सामने उनको दिखा उन्होंने कि दूर पे एक खाटिक खाना है स्लॉटर हाउस वहां बकरे बाहर बांध के रखे हैं, और उनके सामने घास रखा है और वो बकरे काटने वाला आदमी एक बकरे को उठा के अंदर लेके जाता है और उसको काट देता है सब बकरे लोग उसको देखते हैं घास खाना एक क्षण बंद हो जाता है उसको देखते हैं और फिर दूसरे क्षण में फिर घास खाना शुरू हो जाता है फिर वो बकरे को साफ करके फिर थोड़े टाइम के बाद में तो आता है और दूसरे बकरे को उठाता है लेके जाता है और फिर वही ही जो मैंने बताया वही प्रोसेस हो जाती है इतने सब सामान्य आदमी वहां से जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं और ये महापुरुष माधवानंद महाराज उस टाइम में कॉलेज के स्टूडेंट वो देख रहे हैं उनके उनके अंदर उनके हृदय का साधक जग गया था जीवन की परीक्षा करना उन्होंने शुरू किया था वो जो देखा उन्होंने तो उनको तुरंत उनके मन में विचार आया खरी मेरा जीवन भी तो ऐसा ही है मृत्यु हर क्षण में हमारे से एक एक को के लेके जा रहा है मैं देख रहा हूं एक क्षण दुखी हो जाता हूं लेकिन दूसरे क्षण फिर से इस जगत की चीजों को सत्य मानकर इसी में रममान होता हूं इसमें आनंद लेता हूं उनके मन में प्रकाश जाग उठा उनका जीवन का उत्तिष्ट उनके मन में फिक्स हो गया और वो रामकृष्ण संघ में साधो बन गए सामान्य मनुष्य ये जीते रहता है जानवरों की तरह लेकिन आध्यात्मिक साधक हर समय हर समय अपने सामने अपने जीवन में आने वाले प्रसंगों की परीक्षा करता है कि इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है नित्य क्या है अनित्य क्या है ये सुख किसमें है और सुख का आभास कौन दिखा रहा है यहां ये हमको देखना है कि जीवन का उद्दिष्ट है क्या ये सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते दौड़ते जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तभी उसको पता चलता है कि अरे नेचर ने हमको फंसाया है ये बहुत बड़ा धोखा हमको ये नियति से हुआ है लेकिन तब होश आ गया है पर जोश नहीं रहा अब ठीक ठीक सुख क्या है वो सोचने का भी जोश नहीं रहा एक स्वामी जी और मैं एक जगह में हम लोग गए थे अभी तभी एक बुढ़ी एक बुढ़ा आदमी मेरे बाजू में बैठा था और वो बोला कि स्वामी जी आप लोग को राम कृष्ण मिशन में है वो कहा है क्या है हमने बताया ऐसा ऐसा है और उस स्वामी जी के बारे में बताया कि आप इनको आके मिलिए बोले उस बुढ़े आदमी ने ऐसा बोला कि स्वामी जी हम पूरी जिंदगी भर ऐसे दौड़ धप करते रहे अभी शरीरों मन दोनों से थक गए हैं अब हम हमको इच्छा होने से भी अभी कुछ जीवन में कुछ करने की ताकत ही हमारे में रही नहीं ये मनुष्य जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है कि जवानी में जब जोश रहता है पत्थर के टुकड़े टुकड़े करने की ताकत रखता है मन वो वो जवान वो जोश रखता है लेकिन उसको वेल चैनलाइज करना है और किस उद्दिष्ट के लिए चैनलाइज करना है वो जोश उसका होश उसके पास नहीं रहता है और जब बुढ़ापे में होश आ जाता है तब उसके पास जोश नहीं रहता अब देखिए कि अगर कोई जवान किसी वृद्ध आदमी से उसका होश लेकर उसके साथ अपना जोश लगाएगा उसका जीवन समृद्ध हो जाएगा जीवन का उद्दिष्ट क्या है ये सिर्फ जोश जिसके पास है उसको ठीक ठीक स... समझना मुश्किल है जो वे वृद्ध हैं, उनको पता है ये बात कि जीवन का उद्दिष क्या है उस दृष्टि से हम देखे तो हमको दिखता है कि महापुरुष उनके वचन उनके उपदेश उनके अनुभव और शास्त्र तो वयोवृद्ध है ही इनका इनकी उम्र कितनी है गिनना मुश्किल है शास्त्र को तो उपनिषदों को तो अपौरुष बोलते हैं तो यहां ऐसे लोगों से और ऐसे शास्त्र ग्रंथ से हमको ढूंढना है कि आप मनुष्य जीवन का उद्दिष्ट क्या है हमको अपना पूरा पूरा जीवन नष्ट करने के बाद में होश आने से फायदा नहीं है ये बात हमको जिन लोगों का अभी जो उम्र होके वो जीवन नष्ट हुआ है जोश नष्ट हुआ है उसकी परीक्षा लेके हमको सीखना है और फिर देखना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है मैंने अभी बताया कि जीवन का उद्देश्य अगर भोग भोगना होता आहार निद्रा भय मैथुन इतना ही होता तो बाकी योनि में है वो कीटक पशु पंछी जानवर इनके जाति में ये सब तो हो ही गया है हो रहा है उसके लिए मनुष्य की योनी की निर्मित होना जरूरी थी नहीं जरूरी, जरूरी इसकी जरूरी नहीं थी तो फिर मनुष्य जीवन का उद्दिष्ट क्या है आप सब लोग तो भगवान श्री राम कृष्ण देव के भक्तगण है आपको याद ही होगा कि भगवान श्री राम कृष्ण बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्दिष्ट है ईश्वर लाभ भगवान लाभ एकमात्र भगवान ही सत सत्य है और वही एकमात्र सत्य है बाकी सब जाने वाले हैं। भगवान एकमात्र रियल है बाकी सब जाने वाले हैं। कुछ रहता नहीं कुछ रहता नहीं हमारी जिंदगी से हमको पता चलता है कि कुछ रहता नहीं हम जगत को देखते तो हमको दिखता है कि हर हर समय बदल रहा है कुछ टिकता नहीं है सिर्फ भगवान रहता है और फिर ये भगवान पाने से ही मनुष्य को चिरंतन सुख शांति की प्राप्ति होती है ऐसे ये वयोवृद्ध अनुभवी महापुरुष और शास्त्र ग्रंथ बताते हैं मैंने अभी कहा कि होश को जोश के साथ जोड़ना चाहिए हम अगर यह देखेंगे कि अगर यह बोल रहे हैं तो यह सत्य होगा ही इसके लिए हमारे हृदय में श्रद्धा चाहिए यह श्रद्धा आपको कहीं बाजार में नहीं मिलती है लेकिन यह श्रद्धा हर हर मनुष्य के अंदर रहती है उस श्रद्धा को वो ये ईश्वर प्राप्ति के उद्दिष्ट को लगाता है उस श्रद्धा को तभी वो आध्यात्मिक साधक हो जाता है जब वो अपने जीवन का उद्दिष्ट एकमात्र भगवत प्राप्ति यही बनाता है तभी वो आध्यात्मिक साधक हो जाता है साधक बहुत है वो साधक बहुत किस्म की सिद्धि प्राप्त करेंगे मंत्र तंत्र करके और इस जगत के सुख के लिए वो सब करेंगे आध्यात्मिक साधक उस उसको नहीं बोला जाता है जो रियल सुख है जो सत्य है जो परमेश्वर भगवान है जो नित्य स्थित है उसकी प्राप्ति करने के लिए जो यत्न करता है वो उसी यत्न को साधना बोलते हैं वही आध्यात्मिक साधक है जो यही यत्न करता है और ये आध्यात्मिक साधक इस श्रद्धा से जभी ये साधना करता है तभी उसको कालांतर में यश प्राप्ति होती है यहां श्रद्धा के बारे में थोड़े कुछ बोलना जरूरत है कि यह श्रद्धा हर आदमी में रहती है हमारे बचपन में यह श्रद्धा इंटैक्ट रहती है एकदम ठीक रहती है और इसलिए हम मनुष्य बनते हैं आज कोई भी आदमी उठता है और बोलता है कि प्रूफ क्या है भगवान है इसका तो हम बोलेंगे अरे वो तो स्वामी जी बोल रहे हैं इतने वो स्वामी जी बोले वो वो सत्य बोल रहे हैं असत्य बोल रहे उसका प्रूफ क्या है अरे ग्रंथों में लिखा है ग्रंथ में लिखा है ग्रंथ कोई भी बना लिख सकता है और कोई भी छाप सकता है तो उसका माने वो सत्य है ऐसा तो कुछ नहीं है पूछने वाला जहां के वहां ही बैठा है लेकिन जिसने इस पर श्रद्धा रखी कि नहीं अरे ये महापुरुष कोई पागल लोग नहीं है ये महापुरुष कोई उनके जीवन से दिखता है वो कोई गुंडा लोग नहीं है हम लोगों को फसाने के लिए आने के, आने आने के वाले लोग नहीं है उनका जीवन वैसा दिखता नहीं है फिर वो ये जो बोल रहे हैं वो सत्य होने की संभावना है ऐसी श्रद्धा हम क्यों नहीं रखते हैं क्योंकि ये जो पाश्चात्य शिक्षा मिलने के बाद में अभी हम लोगों की वो श्रद्धा टूट गई है ये श्रद्धा इतनी महत्व की चीज है कि अगर बचपन में आप सोचिए ये श्रद्धा नहीं होती ना इस श्रद्धा हमारे में नहीं होती तो हम आज मनुष्य नहीं बनते जानवर होके रहते ये बच्चे को मां बोलती है बच्चे को मां बोलती है डीएनए अभी आ गया है ये बच्चे को मां बोलती है कि ये तेरे बाबा है ये तेरे के पिताजी है बच्चा प्रूफ नहीं मांगता बच्चा प्रूफ नहीं मांगता मां से वो एक्सेप्ट करता है किस बुद्धि से एक्सेप्ट करता है वो उसके मन में अपनी मां के प्रति श्रद्धा है को मेरी मां है मेरे कल्याण की हर समय चिंता करने वाली मां है पवित्र शुद्ध आचरण करने वाली मां है वो बोल रही है ना सत्य है ही उसका प्रूफ क्या मांगना है मां बोल रही है ना सत्य है। उसने एक्सेप्ट किया एक्सेप्ट करने से वो मां और पिताजी दोनों को रिस्पेक्ट देता है प्रणाम करता है उनकी हर आज्ञा माँ का पालन करता है और इसलिए उसका ही कल्याण हो जाता है बच्चा स्कूल में जाता है स्कूल स्कूल में टीचर लिखता है ए फॉर वो बच्चा उठ के खड़ा होगा और पूछेगा कि ये फॉर एप्पल कैसे बोल रहे हैं आप आप प्रूव करके दिखाइए कि एप्पल है ए फॉर एप्पल ये प्रूव करके दिखाइए आप टीचर नहीं कर सकेगा ना ये एप्पल का ए है ये प्रूव कैसे करेंगे कोई एप्पल उठाएगा तो उसके ऊपर तो ए लिखा नहीं है और ए को एपल लगा नहीं है लेकिन होगा क्या अगर ये प्रूफ मांगेगा बच्चा तो नुकसान बच्चे का है बच्चा सीख नहीं पाएगा हम अगर बच्चे हम जब बचपन में हम अगर ये प्रूफ मांगते तो आज हम कहा होते हैं? हमने श्रद्धा से हो लिया है कि ये शिक्षक ये गुरुदेव मेरे ये मेरे कल्याण के लिए वहां खड़े हैं और मेरे कल्याण के लिए उन्होंने ये मेरे मुझे सिखाने का व्रत लिया है और ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है मेरे को झूठ क्यों बताएंगे वो इसका इसका कोई लॉजिक नहीं है कोई लॉजिक नहीं इसका सिर्फ श्रद्धा इस श्रद्धा के बल पर हम लोग चल रहे हैं और इस श्रद्धा से वो लड़का ये करता है तभी तो वो वहां तक पहुंच जाता है ये जो श्रद्धा ही ये जो श्रद्धा है ये श्रद्धा यहां भी अगर हम लाएंगे ये विश्वास हम लोग आज बोलते हैं अंधविश्वास अंधविश्वास साधक को ठीक ठीक समझना चाहिए कि विश्वास सिवा हम सांस नहीं ले सकते हैं हमारे सर के ऊपर फैन घूमते रहता है हम दो दो तीन तीन घंटे उसके नीचे बैठ के आराम से पढ़ते हैं सोते हैं अगर हम पूछेंगे किसी को कंपनी को पूछेंगे कि आप कोई गारंटी हमको दे दीजिए कि ये फैन हमारे ऊपर गिरेगा नहीं टूट के कोई कंपनी गारंटी देने वाली है किस विश्वास से आप वहां सोए हैं बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं श्रद्धा कि ये गिरेगा नहीं गिरता नहीं तो ये जो श्रद्धा है इस श्रद्धा के बल पर साधक अपनी जीवन की परीक्षा करके ये महापुरुष और, और शास्त्र ग्रंथ उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पे अगर वो चलता है तो आध्यात्मिक साधक का जीवन आध्यात्मिक जीवन हो जाता है एक छोटा सा प्रसंग ये श्री रामकृष्ण वचनामृत ये जो कथामृत का हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें जो ये प्रसंग है वो इसी साधक और आध्यात्मिक जीवन पर आधारित है इसलिए मैं यहां वो ले रहा हूं कि आप सब लोगों ने तो पढ़ाई होगा होगा वचनामृत तो यहां मास्टर महाशय ठाकुर के पास आते हैं गृहस्थी के सब किस्म के प्रॉब्लम्स से इतने त्रस्त हुए हैं कि आत्महत्या करने के लिए तुले थे वो इस परिस्थिति में ठाकुर के पास आते हैं तो पहली भेंट तो हो जाने के बाद में दूसरा जो प्रसंग है दूसरा दूसरी भेंट है उनकी आप देखेंगे कि उस भेंट में ठाकुर के साथ उनकी जो बातें हुई हैं वो पूरा पूरा वचनामृत है ठीक पूरी पूरी सब बातें उसमें बताई है और ये जो आध्यात्मिक साधक और उसका जीवन मैंने अभी कहा कि जीवन का उद्दिष्ट क्या है भगवान श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि जीवन का उद्दिष्ट है ईश्वर लाभ जो इस जगत की परीक्षा कर चुका है इस जगत के सब सुख को आभास के रूप में जान गया है वो समझ गया है कि भगवत प्राप्ति यही सुख का उपाय है अब ये माष्ट महाशय ठाकुर को पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण को है, पूछते पूछते हैं कि ईश्वर में ईश्वर में मन किस तरह लगे इतने दिन से हम लोग मैं ये शरीर लेके ये मैं सत्य और मेरे सामने का ये जगत सत्य और इस जगत से मैं का रिलेशन वो सत्य इसी भाव को लेके जी रहे हैं ये तीनों को मतलब ये जो त्रिपुटी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस इसका डिविजनाइजेशन कैसे करे इसका टिविनाइजेशन करना ये तीनों तीन अलग नहीं है ये अभेद है और एक भगवान इस तीनों के रूप में प्रकट हो रहा है ये कैसे जाने ये उसका अर्थ है और राष्ट्र महा पूछ रहे हैं कि ईश्वर में मन कैसे तरह लगे क्योंकि इतने दिन की हैबिट है आदत है इससे बाहर कैसे निकले आध्यात्म जो सामान्य मनुष्य है वो मालूम पड़ गया उसको कि अरे मैंने मिस्टेक की है असत को सत माना है सुख के आभास को सुख माना है लेकिन अभी इसमें बाहर कैसे आए आदत जो पड़ गई है और ठाकुर उसका उत्तर दे रहे हैं बोल रहे हैं कि सर्वदा ईश्वर का नाम गुणकान करना सत्संग करना चाहिए संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता भाई जो एक पतंग की जो फिरकी रहती है उसके ऊपर जो एक धागा आपने बाध के रखा है वो जिस तरह से बांधा है अभी उसको खोलना है तो वही प्रोसेस रिवर्स करनी पड़ेगी तो जिस असत में मन लगाया है उसको निकाल पर सत में लगाना पड़ेगा और ये एक दिन में तो नहीं होगा क्योंकि ये हैबिट हो गई है तो इसके लिए जत्न करना पड़ेगा मतलब हम लोग उस उस हमारी एक हैबिट को चेंज करने का प्रयत्न करेंगे और वो पुरानी हैबिट हमको पुराने ढंग से ही चलने के लिए बाध्य करेगी और ये जो सामना है ये आध्यात्मिक साधक का सामना है अपने संस्कारों के विरुद्ध और इसके जो प्रयत्न वो कर रहा है वो है आध्यात्मिक जीवन ठाकुर बोलते हैं उपाय बताते हैं कि सदा सर्वदा ईश्वर का नाम गुण करना और असत्य सत्य लग रहा है तो सत्य सत्य कैसे लगे सत्य का चिंतन ज्यादा समय करे तो असत्य ऑटोमेटिकली वो डिसपियर हो जाएगा सत्य क्या है ईश्वर है तो ईश्वर का चिंतन ज्यादा करिए जगत का मत करिए हमें मालूम पड़ गया है कि ये जगत छूटा है जा रहा है हाथ में कुछ नहीं आ रहा है इससे हमको ठीक ठीक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है यह मालूम पड़ गया है लेकिन आदत जो पड़ रही है इसलिए मन जगत के पीछे भागता है तो उसको बलपूर्वक ईश्वर के पीछे लगाओ कैसे हमको दो मन नहीं है हमारे पास एक ही मन है तो उस मन में ईश्वर का चिंतन करते रहिए बोलते कि दिन रात संसारी चीजों में मन लगाने से ईश्वर में मन नहीं लगेगा क्योंकि सत्य संसार लगेगा ईश्वर नहीं वैसे उन्होंने बोला है के बीच में बीच में एकांत वास करके ध्यान करना चाहिए जो हमको अभी चीज रियल लग रही है वो रियल नहीं है तो उसके ऊपर का जो हमारा प्रकाश है वो हटाना चाहिए और जो रियल है लेकिन हमको रियल नहीं लग रही है उस ईश्वर ऊपर हमारा बोध का प्रकाश डालना चाहिए ये एक चमत्कारिक चीज हमारे पास है कि हमारे बोध का प्रकाश फ्लड ऑफ लाइट बोलते हैं ना वो बोध का प्रकाश जिस किसी पर पड़ता है वो चीज हमको रियल लगती है जैसे आदमी दो घंटा तीन घंटा एक भूतों की बड़ी किताब पढ़ रहा है दिन था तभी तो आदमी दिख रहे थे सब फिर आस्ते आस्ते रात हो गई रात हो गई तो फिर अंधेरा छा गया है और ये कंटिन्यूसली दो तीन घंटा अगर भूत की कथा पढ़ता है तो उसके बाद में क्या होता है तो उस उसका मन ये भूतों के अस्तित्व से भरा हुआ है तो अभी उसको भूत मात्र सत्य हो जाते हैं क्योंकि उसका जो बोध है यह बोध का प्रकाश उस पटी का है वैसे ये जगत है हमारा बोध का फोकस इस जगत के ऊपर पड़ा है तो ये जगत हमको सत्य लग रहा है तो हमको हमारा बोध का प्रकाश ये ईश्वर तत्व के ऊपर रखना है तो हमको ईश्वर सत्य लगेगा और ईश्वर सत्य लगेगा तब ऑटोमेटिकली हम उसको पाने की चेष्टा करेंगे और फिर हम जब पाएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि वही एकमात्र सत्य है रियल है यहां ठाकुर और एक बोलते हैं कि भाई संसार का काम कैसे करें अगर संसार का काम करते रहेंगे तो वो सत्य हो जाएगा तो यहां ठाकुर तरीका बताते हैं कि सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए मन साधक का जहां है असल में वो ही, वो व्यक्ति वहां ही है आप यहां बैठे हैं किसी का मन अगर आज कहीं दूसरी जगह में है तो वो एक्चुअल वहां है शरीर यहां पड़ा है तो इंपॉर्टेंस तो मन को है तो ठाकुर बोल रहे हैं कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं उस काम के प्रति आपका आपके शरीर काम करते रहेगा लेकिन आपका मन भगवान के पास रहना चाहिए हर समय यहां उन्होंने एक धनी घर के दासी की भी उदाहरण दिया है आप लोग जानते हैं जो शास्त्र में कर्म ज्ञान भक्ति योग चीजों ये चीजें बताई गई हैं ये कोई वॉटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है यह कोई वॉटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है साधक को ज्ञान हासिल करने के लिए पहले इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेना पड़ता है और उसके लिए उस नॉलेज के प्रति उसको प्रेम रहना चाहिए भक्तिया भक्ति के बिना तो होगा नहीं वो नॉलेज लेने के लिए जो किताब ढूंढेगा कोई आदमी को पूछेगा ये सब जो करेगा उसके लिए कर्म की जरूरत है और वो जो पढ़ेगा वो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ेगा उसको मन की एकाग्रता चाहिए योग आ गया है तो ज्ञान पाने के लिए कर्म भक्ति और योग की जरूरत है कोई बोलेगा नहीं मैं भक्ति करूंगा किसकी भक्ति करेगा उसका कुछ ना कुछ तो ज्ञान चाहिए और भक्ति करेगा मतलब क्या कुछ पूजा अर्चा करेगा कुछ अब कुछ भजन करेगा कर्म है ना वो और जो कर रहा है उसको प्रेम पूर्वक करेगा तो उसका मन वहां एकाग्र तो होगा ही तो अगर उसका मन इतना चंचल है तो भक्ति कैसे कर सकेगा मतलब वहां भी भक्ति में भी ज्ञान कर्म और योग इसकी जरूरत है तो ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है लेकिन हर एक हर एक इसमें साधना में हर किस्म के साधना में एक विशिष्ट भाव का प्राबल्य रहता है और हम लोग बोलते हैं वो ज्ञान का साधक है लेकिन सब में रीड की हड्डी क्या है कि परमेश्वर एकमात्र सत्य और बाकी सब अनित्य ये जो ठाकुर यहां बोलते हैं कि सत सदा सत असत का विचार करना चाहिए ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और बाकी सब असत्य अनित्य बारंबार इसका विचार करना चाहिए ये विचार करना चाहिए मतलब क्या है? ये किसके लिए करना चाहिए या आचार करने के लिए करना चाहिए यह आध्यात्मिक साधक करता है हम लोग धान चावल साफ कर रहे हैं और चावल में एक साइड में चावल और दूसरे साइड में पत्थर कचरा बाजू कर दिया है हम लोग दोनों अलग कर दे उसके बाद में क्या करते फिर मिक्स करते नहीं तो, तो पत्थर कचरा फेंक देते हैं आध्यात्मिक साधक ये करने की कोशिश करता है कि नित्य क्या है असत्य क्या नित्य क्या है अनित्य क्या है सत्य क्या है असत्य क्या है यह देख के फिर सत्य को पकड़ के रखने की कोशिश करता है नित्य को पकड़ने पकड़कर रखने की कोशिश करता है यही है आध्यात्मिक साधक अगर नित्य क्या है हमको मालूम हो गया है फिर भी अनित्य के प्रति लगाव है वो छुटता नहीं है इसको आध्यात्मिक साधक नहीं बोला जाएगा उसकी कोशिश रहेगी तो उसको आध्यात्मिक साधक बोला जाएगा और ये करते रहते करते करते करते जब ठीक ठीक ईश्वर सत्य है ये ठीक ठीक मन में बैठ गया अभी तो ईश्वर सत्य है ये भावना लेके प्रयत्न कर रहा है जब ईश्वर सत्य है ये ठीक ठीक बैठ गया तभी क्या होगा तभी उसको पाने की इच्छा होगी अरे कांच का टुकड़ा पड़ा है सब लोग हम लोग देख रहे हैं जब भी मालूम पड़ गया कि यह कांच का टुकड़ा नहीं ये बहुत बड़ा कीमती हीरा है तभी बैठेंगे ऐसे लोग अभी ईश्वर है ऐसा श्रद्धा पूर्वक मानकर वो चल रहा है लेकिन जगत के प्रति का लगाव अभी तक है जारी है कम नहीं हुआ है लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि नहीं एकमात्र ईश्वरी सत्य है ये अंदर ठीक ठीक बैठ जाता है तभी तभी उसको ईश्वर को ही पाने की दुर्दम्य इच्छा उसमें निर्माण होती है यहां साधक यहां माश्र माशे पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और ठाकुर बोल रहे हैं कि हा हो सकते हैं बीच बीच में एकांतवास उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन इंडायरेक्टली बताया कि इतनी लंबी प्रोसेस है ये लेकिन उन्होंने बताया कि आज जिस आज जिस पोजिशन में वो साधक है ठाकुर बता रहे हैं कि ये करने से तुमको मिलेगा बच्चा बोलता है कि छोटा सा बच्चा बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा तो तुमको डॉक्टर बनना है ना इसीलिए हम लोग ये पहली कक्षा में जा रहे हैं इस ये पर यहां यहां जाने से मैं डॉक्टर बनूंगा हां यहां जाने से तुम डॉक्टर बनोगे असत्य नहीं है वो यहां जाने के बिना वो डॉक्टर कैसे बनेगा लेकिन यहां सिर्फ जाने से वो डॉक्टर नहीं बनेगा वो मां को मालूम है वैसे ही ठाकुर बता रहे हैं कि ये ये करो तो तुमको भगवान का दर्शन होगा लेकिन अगर बताएंगे कि अरे ये करने से नहीं होगा तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा तो वहां अभी ही बैठ जाएगा वो ये साधक का जीवन अभी ये जो मैंने कहा वो जो चल रहा है उसमें इस तरह से चलते चलते ठाकुर जी ने बताया कि कांतवास नाम गुणगान वस्तु विचार ये करते करते ऐसा क्षण आएगा उसके मन में उसके उसके जीवन में कि एकमात्र परमेश्वरी सत्य है अब तब तब बोल रहे ठाकुर सही सही व्याकुलता होने से ईश्वर का दर्शन होता है ईश्वर की अनुभूति होती है पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है वो व्याकुलता कैसे हम लाएं? ठाकुर बताते हैं कि उसके लिए पूरा हमारा व्यक्तित्व एकाग्र करके भगवान को पुकारना चाहिए इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं कि खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं और बताया है कि स्त्री या लड़कों के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं रुपए के लिए रोते हैं आंखें लाल कर लेते हैं पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए और व्याकुल होकर पुकारता है जो आध्यात्मिक साधक उस मार्ग चरिम सीमा मर पहुंचता है वो ईश्वर को इतना चाहता है उसके मन में अभी ईश्वर इतना सत्य हो गया है कि ईश्वर छोड़ के बाकी सब कुछ उसके लिए असत्य हो गया है यहां तक कि उसका खुद का अस्तित्व उसका खुद का स्वरूप और तभी क्या हो रहा है तभी ये त्रिपुटी का डिवेनाइजेशन हुआ है पूरा पूरा सब भगवान भगवान भगवान छोड़ के और कुछ नहीं है और तभी उसको भगवान मिलता है और ये है आध्यात्मिक साधक और आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा ज्यादा ही समय आज लिया है ऐसा लग रहा है मुझे तो आ, यहां हम आज रुक जाएंगे और इस, इसकी समाप्ति मैं क्लोजिंग सॉन्ग से करता हूं जो मैंने अभी कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस मैं जगत और जगत को देखने की ये क्रिया सब कुछ सब कुछ भगवान है भगवान छोड़ के कुछ भी नहीं है ये स्वामी जी जो भजन गाते थे और ठाकुर को बहुत अच्छा लगता था वो भजन वही भजन में गाने की चेष्टा करता हूँ हर एक दिल में तू ही समाया हर एक दिल में तू ही समाया जो कुछ है सो तू ही है तुझसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है क्या मलायक क्या इंसान क्या मलायक क्या इंसान क्या हिंदू क्या मुसलमान जैसे चाह तूने बनाया जैसे चाह लगाया जो कुछ है सो तो ही है काबा में क्या देवल में क्या काबा में क्या देवल में क्या तेरी परवरिश होगी सब जा तेरे सिर सब ने झुकाया आगे तेरे सिर सब ने झुकाया जो, जो कुछ है सो तू ही है तुझसे हमने दिल को लगाया फर्श से लेकर फर्श जमी पर हर्ष से लेकर फर्श जमी तक और जमी से अर्श बरी तक जहा मैं देखा तू ही नजर आया जहा मैं देखा तू ही नजर आया जो कुछ है सो तू ही है तुझसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तू ही है सोचा समझा देखा भला ऐसा कोई ना ढूंढ निकाल सोचा समझा देखा भाला तू जैसा को न ढूंढ निकला अब यह समझ में जा फिर के आया अब यह समझ में के आया की आया ये समझ में जा के आया जो कुछ है सो तू ही है तुझसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तो कि तुझको अपना पाया जो कुछ है सो तू ही है तुझसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है